द्र कर्णेम देवाद्रं पशे मजगत्थिंग अतर वेदीयंडक्यकारि का आलाद शाम शांति प्रकरण के प्रथम कार्य का ऊपर तो विचार चल रहा था टीकाकृष्ण बच गई थी कार्यकाल ने कहा था ज्ञान ऐसा ही ज्ञान है, है आकाश के समान ज्ञान है व्यापक ज्ञान विषय ज्ञान में परिचम ज्ञान में विभु ज्ञान है ज्ञ से अभिन्न भी है सत्यम ज्ञान मनंन्तम ब्रह्म बोला जाता है जो ज्ञ पदार्थ इसका जो जीव होंगे जीव का स्वरूप ज्ञ होगा उससे अभिन्न भी है सत्यम ज्ञान मनंन्तम ब्रह्म इत्यादि स्थिति है जया भीन्न आकाश कल्पन ज्ञाने न यह गगनोपमान धर्म संबुद्ध है जिन आचार्य जी ने यह आकाश के समान जीव हैं, है उनको जाना है या धर्म मन जीव धार ये शरीरानी थी धर्म शरीर आदि को धारण करता है इसलिए धर्म कह प्राण आदि का धारण करता है जीव प्राण धार्मातु है प्राणादि धारण करता है इसलिए धर्म करना है उस को जाना मैंने जीवों का स्वरूप को जाना जीवों का स्वरूप अभी जो जैसा है वैसा ही है या वास्तविक अलग है अभी तो शरीर विशिष्ट दिख रहा है परिचन्न रूप में दिख रहा है किन्तु क्या कैसे जाना ज्ञाया भिन्या ने ज्ञान है ना आकाश कल्पना कहा ऐसा ज्ञान है आकाश के समान ज्ञान है विभू व्यापक ज्ञान से जाना हुआ है अभी जो जाना जाता है परिचन्न ज्ञान से ये ज्ञान नहीं इसका जो शरीर आदि के बादकालीन जीव का, का स्वरूप जिन्होंने जाना है समृद्ध जिन्होंने जाना स्तंभन देविता भरम कहा है उन आचार्य जी जो अद्वैत रूप में हो गए हैं ऐसे आचार्य जी को मैं नमस्कार करता हूँ दो पैर वालों में श्रेष्ठ बने मनुष्यों में श्रेष्ठ ऐसे आचार्य को नमस्कार करता करते इसके टीका पुस्त भाष्य में कहा था आचार्य पूजा ही अभिप्रेतार्थ सिद्धर्था ई शास्त्र आरम्भ में आचार्य जी का तो सम्मान होता है ना शास्त्र के शुरू में जब किया जाता है तो क्या होता है उसे अपने अभिप्रेत जो विषय होगा अपना इष्ट वस्तु की सिद्धि के लिए होती है यहां इष्ट वस्तु क्या है अद्वैत की सिद्धि करना है यही इष्ट है अभी तो इसके लिए सिद्धि के लिए होगी इसे आचार्य का सम्मान कर रहे हैं इत्यादि कहा ठीक है अभिप्रेतार्थ क्या है आचार्य के सम्मान से अभिप्रेत अर्थ की सिद्धि होती है बोला भाष्य में अभिप्रेत माने शास्त्र से अभिज्ञा परिसमाप्ति एक तो अभिप्रेत है कलम उठाया हुआ है लेखन उठाई हुई है समाप्ति बिना दि, विघ्न का समाप्ति हो अभिप्रेत यही है इष्ट ये एक अभिप्रेता शास्त्र शास्त्र का जो अभिप्रेतार्थ होता है अभिज्ञ परिस एक और दूसरा तदर्थे अर्थ विपृतिपत्ति व्यावृत्ति शास्त्र के अर्थ में जो विप्रतिपत्ति विवाद आदि है संशय आदि है उसकी व्यावृत्ति का यही अभिप्रेत होता है यही इष्ट होता है शास्त्र का अर्थ जो अद्वैत है उसमें विवाद विपरीत बने विवाद अथवा आदि इसके व्यावृत्ति होना इनसे अतिरिक्त हो जाना संशय भी न हो और विपरीय भी न हो विवाद भी न हो ऐसी करना है यही यहां पर अभिपरीत अर्थ है आए। इसी सिद्धि के लिए आचार्य का नमस्कार करते सम्मान करते विपृतिपत् व्यावृत्ति से जो कहा था विप्रति पत्नी क्या चौदह के तिवर कहा विवादजन्य संशयादिगम आदि आह एक तो पर विपरीपत्ति तो विवाद हो जाएगा और विवाद के कारण से होने वाले संशय का आदि संशय विप्रपत्ति आदि आदि आदिशिले विवाद तो कोई कहेगा कोई अद्वैत कहेगा विवाद होगा तजन संशय होगा उसकी व्यावृत्ति करने के लिए ये कहा अभिप्रीता शास्त्र से इत्यादि कहा नमस्कार किया ये बता दिया आगे कहते हैं आकाश से जड़वाधिक ज्ञानम शुभ तो प्रकाश हम आकाश ईसद असमाप्त तो हम विधिवक्त्य आकाश कल्पे न कहा कल्पक प्रत्यय लगाया हुआ है तो क्यों ऐसा किया होगा तो टीकाकार कहते हैं आकाश से जड़ आदि क्या माने इस आत्मा की अपेक्षा आकाश में एक चीज ज्यादा है क्या ज्यादा है जड़ता ज़्यादा है इसलिए वहां तक नहीं पहुंच पाता आत्मा थोड़ा नीचे रह जाता है इसलिए कल्पक लगाया ये है। कहते हैं आकाश से जड़त्व आदि क्या जड़त्व धर्म ज्यादा है आकाश में ज्ञान कैसा है स्वप्रकाशम ये स्वयं प्रकाश है वो पर प्रकाश है पर प्रकाश से आकाश ये स्वयं प्रकाश ज्ञान है इसलिए आकाश में ईसत असम्तम आकाश में पहुंचने के लिए थोड़ा कम रह गया जड़ता नहीं है इसमें जड़ता सही तो होता था पहुंच जाता होगा जड़ता का अभाव है क्योंकि कल्प प्रत्यय थोड़ा सा कम में होता है व्यापकता में बराबर है एक इसलिए कल्पत का प्रयोग कर दिया आकाश कल्पे ने इत्यादि कहा था मन का इसको कहा तेना आकाश कल्पन है ना इत्यादि कहा था अच्छा जड़ पंद्री टिप्पण में कहते हैं जड़ तो आदि क्या सूक्ष्म आदि उभ जड़त तुम आकाश है देखो सूक्ष्मता देखते हैं व्यापकता देखते हैं दोनों में बराबर है ज्ञान और आकाश में ज्ञान मैंने आत्मरूप ज्ञान बराबर है सूक्ष्मत्व आदि तो उभयत्र है आकाश और ज्ञान युक्त आत्मा में भेद नहीं है किंतु जड़ तुम आकाशीय अधिकम जा रहा है इसलिए कल्पत लगाया आकाश कल्पेय न उसके समान नहीं हो पाया आकाश के समान ये बताया टिप्पणी कहा आगे टीका में कहते हैं विभुत स्वाद उपमा दृष्टवे आकाशकल ने जो उपमा दिया गया है आकाश के समान करके किसके लिए तय किया गगनोपमान जो दिया है जीवों के लिए कहा किसके समान है जीव गगनोपमान बोला धर्मांो दगनोपमान तो विभुत्वादी में उपमा है दृष्ट का आकाश में जो दिया विभुत्व लेने के लिए नहीं कि आकाश जड़े तो जीव जड़े ऐसा नहीं है दृष्टान यह विभुत्वि विभुत्व सूक्ष्मत्व बराबर है सात की टिकण में कहा जड़ो माग्राही क्योंकि आकाश में एक धर्म है जड़ता है उसके ग्रहण कोई न करे इसके लिए कहा विभुत्ववादी ने सादृश है जड़ तो को लेकर के नहीं जो उपमा दिया गया विभुत्वादी को लेकर बहुवचनों उपाधि कल्पित भेदा पित्रायम प्रश्न होता है धर्मान कैसे बोल दिया गगनोपमान धर्मान जीव तो एक ही होगा ना फिर अनेक कैसे बोल दिया यहाँ आपका तो आप एक ही होगा जो आत्मरूप से कहना है एक ही होगा अनेक कैसे धर्मान कैसे बोल दिया इसके लिए बोलते टीका भी कहते हैं बहुवचन उपाधिकल्पे बहुवचन जो दिया उपाधि के कारण अनेक दिख रहे हैं इसको लेकर कहा उपाधि काल में अनेक दिख रहा है शरीर आदि शरी विशेष काल में अलग अलग वास रहे इसको लेकर कहा बहुवचन जो धर्मान गगनो पमान जो कहा बहुवचन का प्रयोग किया कि उपाधिकल्पित भेद के अभिप्राय से है कहा आठ की टिप्पणी गगन उपमत्व गगनवर एकत्व तो औचित्य कथम बहुवचन ये शंका होगी जब गगन आकाश को उपमा दे दिया गया तो कैसे आकाश के समान कहा तो उपमा दिया तो फिर जीप कैसे अनेक होंगे आकाश एक तो हो तो जीप भी एक होना चाहिए यह शंका होगी इसके उत्तर में कहा उपाधि वेद को लेकर के बहुवचन का प्रयोग किया तेसाम टीका निका तेसाम चिन्ह विवक्षित उत्तम जो जीव है उनमें भी चेतन मात्र को लेकर के कहा ज्ञान शैव इत्यादि भाषा में कहा ज्ञान शैव पुनर्विशेषण ज्ञ गे, ज्ञन अभिन्नम इत्यादि कहा ज्ञान का विषय धर्म है जीव है उसे अभिन्न है ज्ञान ज्ञान अभिन्नम वो तो भी चेतन है नौवीं टिप्पणी धर्म चेन्न मात्र एव एवं अभिन्न जो जीव है ना धर्म इनको चेतन मात्र ज्ञान के लिए ज्ञान अभिन्न कहा ज्ञाय से अभिन्न है ये कहा था ज्ञान को ज्ञान से विशेषण ये उत्तम अन्यथा पश्चाव तद अनुति प्रसिद्ध होती अगर वो विशेषण नहीं कहते माना अभिन्न दिखाना न होता तो स्पष्ट ये जीव और ज्ञान भिन्न ही दिखता है तो फिर यह अभिन्न कहना बनता नहीं जो तो अभिन्न कहा ज्ञेय ना अभिन्न कहने का मतलब ज्ञान का विशेषण है या ज्ञान और गेय में भेद नहीं है ये बताने में तात्पर्य है एक तन विशेषण अनुपात आने माना गेय से अभिन्न यदि विशेषण नहीं लगाएंगे तो धर्मान गय मात्र तो अवगत्या तो धर्म ग्यय कोटि में आ जाएंगे विषय कोटि में आ जाएंगे जीव सब मात्र अवगत्या जड़वाधिकम संज्ञता तो जीव में जड़त्व की अधिकता की शंका हो सकती थी जो ग्यय होता है वह जड़ अधिक होता है तन्मा संख्या ऐसी शंका मत करे इसलिए एक विशेषण यह विशेषण दिया ग्यायान न ग्यय से अभिन्न ज्ञान टीका हाँ में कहते हैं इति तेन इत्यादि पुनर पुनर्नुवादेना अन्वय आचार्ट तेरा दो शब्द दोबारा आया है दोबारा अनुवाद के लिए दोबारा लिया गया बोलते हैं तेन गे भिन्न इत्यादि जो कहा ये दोबारा जो कहा है ये अनुवाद के लिए दोबारा कहा ये बोलते हैं अज्ञा आचार्य ही पुरा बद्रिकाश्रमे नारायणाधिष्टे नारायण भगवंत अधिकृत तपो बहद्यपद सुखदेव जी की बात है यहाँ आचार्य आचार आचार जी है गौरपाल आचार आचार्य जी के आचार्य सुखदेव जी है आचार्य पूरा पूर्व काल में बद्रिकाश्रम बदरिकाश्रम में, में तो, नर नारायण अधिष्ठित है जो नारायण पर्वत है जहां नर नारायण विराजमान है अधिष्ठ आश्रित है जो पर्वत है नारायणम भगवंत प्रत्यय नारायण भगवान को प्रसन्न कराने के लिए तपो महत महान तब किया आचार्य जी ने ऐसा तब किया है पहले तत् भगवान अति प्रसन्न फिर उस तप के द्वारा भगवान अति प्रसन्न हो गए आचार्य जी के प्रति तस्में विद्या प्राराभ भगवान ने विद्या दी उनको आचार्य जी को सुखदेव जी को विद्या दिया प्रारा दीदी सिद्धम परम गुरुत्म परमेश्वर तो परम गुरु परमेश्वर भी हो जाएंगे तो हमारे के गुरु के गुरु हो जाएंगे क्योंकि हमारे गुरु जी थे सुखदेव जी तो उन्होंने महान तप किया तब करने से भगवान प्रसन्न हो गए उनको विद्या का वरदान दे दिया तो विद्या देना मेरे गुरु ने किया है विद्या तो भगवान भी परम गुरु हमारे हो जाते हैं ये बोला आचार्यो ही पूरा बद्रिकाश्रमे नारायण अधिष्ठित नारायण भगवंत अत्य तपो महदा अतप्य था जो आचार्य है सुखदेव जी उन्होंने बद्रिकाश्रम में नर नारायण के द्वारा अधिष्ठित जो आश्रित पर्वत होगा वही से पर्वत में नारायण भगवंत्य भगवान नारायण को प्रसन्न कराने के लिए कराते हुए तपो महदातप्य महान तप किया उन्होंने आचार्य जी तो भगवान अति प्रसन्न उस तब के द्वारा भगवान अति प्रसन्न हो गए तस्मय मैंने आचार्य हमारे जो आचार्य है गुरुदेव है उनको विद्या दिया हमारे परम गुरु हो जाते हैं परमेश्वर इसलिए नारायण पद्म भवन पर करते हैं ऐसी स्थिति हो जाती है परम गुरु सिद्ध हो जाते हैं ये कह रहे हैं यदि भाव ये कहा दस बारह की टिप्पणी है माने धर्मान चिन्मात्र बोधना तो हो था। हमें गया था धर्मान चिन्मात्र बोधनार्थम गयान ज्ञान विशेषण जीव है वो चे… चेतन मात्र ज्ञान कराना था इसको लेकर के ज्ञान गया ज्ञान का विशेषण बना दिया चेतन है जीव कर कहने के लिए अन्यथा पश्चत्पद अन्य नहीं तो पश्चिट ही है क्यों अनुति प्रसिज्य तत्व तद प्रसंग प्रसिद्ध विशेषण आमूर्ति के प्रसंग आ जाता है ये तो जो भिन्येन, भिन्येन पर जो विशेषण लगा देने क्या हो जाता है तो? न ग्रहण न करने पर धर्मान गय मात्र तो अवगत धर्म जो ग्यय मात्र होंगे ज्ञान कोटि में नहीं आएंगे चेतन नहीं हो पायेंगे जड़म संख्या तो इस जीव को जड़ता की अधिकता की शंका हो जाती है तनवा संख्या ऐसी शंका कोई न करे इसलिए तद विशेषण गया भिन्न ज्ञान करके ज्ञान का विशेषण ज्ञान अभिन्न में लगा दिया अभिन्न करके कहा ये कहा था दस में कहा आचार्य पूजा इति उत्तम आचार्य तो उपाध्य आचार्य पूजा अविकृत अर्थ की सिद्धि के लिए होती कहा था तो उसका अर्थ करते हैं आचार्य पूजा कहा उसी के आचार्यत्व तो की सिद्धि करते है आचार्य ही आचार्य जी ने बद्रीकाश्रम तब किया नारायण प्रसन्न हो गए विद्या दिया यही इत्यादि कहा भगवंतम अभ्रंत मैंने संतोष है तमाम संतोष भगवान को संतोष दिलाने के लिए तब किया सुखदेव जी ने तब किया भगवान को संतोष देने के लिए आता है बारम कहते हैं गुरुत्व सुख संग्राम बनाई दी गुरु रूप हाँ। से बारह में क्या करना गुरु रूप से क्या करना चाहते भगवान को परम गुरु करने के लिए गुरु शब्द से सुखदेव आदि को सूचित करते है तब परम गुरु भगवान हो जाएंगे ये कहा आगे टीका में करो प्रकरण प्रारंभ मारे प्रतिपाद्य प्रमेय वक्तव्य उपदेषा नमस्क्रिय तह श महाराज एक प्रकरण आरंभ करने जा रहे हैं आप प्रकरण प्रारंभ मारने प्रकरण की प्रारंभ के समय में आरम्भ किए जाने में प्रतिपाद्य प्रमेय वक्तव्य जी इसका प्रतिपाद्य विषय होगा उसको कथन करना चाहिए आचार्य की स्तुति क्यों करने लगे आप इस ग्रंथ का जो प्रतिपाद्य विषय होगा उसके प्रतिपादन करना चाहिए उसको उसके विषय बताना चाहिए यह शंका है प्रकरण प्रारंभ बाड़े जब प्रकरण आरंभ होने जा रहा है एक अलाप शांति प्रकरण आरंभ होने जा रहा है प्रतिपाद्य जो इसका विषय होगा इस प्रकरण का जो विषय होगा प्रतिपाद्य जो विषय होगा वही वक्तव्य है यहाँ होना चाहिए किम ये उपदेषा नमस्कार है का नमस्कार क्यों किया जा रहा है गुरु के नमस्कार क्यों किया जा रहा है तम मंदे देवराम वरम इत्यादि क्यों कहा यह शंका है उसके उत्तर में कहते हैं उपदेष इत्यादि शब्दों से कहा है उपदेष्ट्रि नमस्कार मुखे न ज्ञान भेद ज्ञातम तो उपदेषता को नमस्कार किया गुरु के रूप में जो नमस्कार किया है इस कार्यक्रम इसके द्वारा ज्ञान जयदमी नोगा ऐसा रहित परमा तत्वदर्शन यह प्रकर प्रभात ऐसा या विषय अतिरिक्त नहीं है ये दिखाना चाहते हैं प्रतिपाद्य विषय दूसरा नहीं है ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय से भेद से रही जो परमार्थ तत्व दर्शन है आत्मदर्शन है वही इसका विषय होगा और और न ये प्रतिपादन का यही होगा ये करके प्रतिपक्ष प्रतिषेध द्वारा तो ना प्रतिज्ञा तक होगी मानी प्रतिपक्षी जो शत्रु हैं द्वैतवादी है उनके परिहार के माध्यम से ये प्रतिज्ञा होगा कि हमारे यहाँ का विषय ज्ञान ज्ञान रूप में नहीं होगा त्रिपुटी रूप में नहीं होगा अद्वैत रूप में होगा इसके लिए ये बता कि टिप्पणिया पांच ये तो हो गए थे कल अच्छा प्रतिपद्य नानो प्रकरण प्रारंभ में प्रतिपाद्य प्रभे वक्तव्य में प्रतिपाद्य में तेरे की टिप्पणी है कहीं कहीं पाठ मिलता है बोले प्रतिपद्य ऐसा पाठ मिलता है नहीं, प्रतिपद्य नहीं है प्रतिपद्य पाठ मिलता है कहीं तो प्रतिपद्य ऐसा यदि होगा प्रतिपद्य का सप्तमी प्रतिपद्य यदि ऐसा हो तो क्या करना है प्रतिपद्य पाठ मंगल पद्य भी प्रमेय सूचना से आवश्यकता सटी प्रतिपद्य माने प्रत्येक पद्य में विषय प्रतिपादन करना चाहिए पूर्वाजी की शंका इसलिए प्रत्येक कारिगा में श्लोक में पद्य होता है श्लोक तो प्रत्येक श्लोकों में प्रतिपाद्य विषय के व्याख्या होनी चाहिए तो इसमें क्यों नमस्कार किया जाता है प्रतिपाद्य विषय को छोड़ करके शंका कर सकता कहा यदि प्रतिपद्य पाठ हो तो मंगल पद्य उग्रवादी की शंका यही होगी जो मंगलाचरण दिया गया प्रथम कार्य का इसमें भी प्रमेय सूचना से, से आवश्यक सती प्रमेय का भी तो सूचना देना चाहिए ना विषय का विषय का सूचना न देकर के किम निमित्तम नमस्कार मात्र क्रिय केवल नमस्कार क्यों किया जाता है तो प्रत्येक पद्यों में इसका प्रतिबाद का कुछ वो करना चाहिए विषय का उल्लेख करना चाहिए तो विषय का उल्लेख न करके नमस्कार मात्र क्यों किया जाता ऐसी शंका होगी पूर्वाजी की ये कहा ऐसी शंका होने पर कहा कि उपदेष इत्यादि भाषण को उत्तर दिया उपदेष्ट नमस्कार मुख्य ना यहाँ प्रतिबाद विषय भी हो गया क्या है यहाँ ज्ञाता ज्ञान ज्ञा तीनों से रहित नहीं है अभिन्न है ऐसा विषय सिद्ध हो जाता ये कहा उपदेष्ट नमस्कार मुख्य ज्ञान ज्ञे यात्री भेद रहित परमाथ तत्व दशनम यह प्रकरण प्रतिपादितम इस प्रकरण में प्रतिपादन करना इष्टा वही है अद्वैत प्रतिपक्ष प्रतिषेध द्वारा ना प्रतिज्ञात यह प्रतिज्ञात होता है कि प्रतिपक्ष के निषेध के द्वारा ज्ञान ज्ञाता ज्ञे से अभिन्न तत्व का निरूपण होगा यहाँ जो भिन्न नहीं होगा ये सिद्ध हो जाता है विषय भी ध्वनित हो गया ये बताया आगे टीका हमें कहते हैं इदानीम अद्वैत दर्शन योगस्तुत नमस्कार प्रस्तुत ही अब इस समय में अद्वैत जो दर्शन है अद्वैत सिद्धांत अद्वैत दर्शन है जहाँ ज्ञाता ज्ञान जे या त्रिपुटी नहीं रहेगी ऐसा जो अद्वैत दर्शन है उसके अद्वैत दर्शन रूपी जो योग है अद्वैत सिद्धांत को बताने आपका योग है उसकी स्तुति के लिए तन नमस्कार उस अद्वैत योग के नमस्कार करते अद्वैत दर्शन के भी नमस्कार करते हैं का। कारिका का दूसरे कारिका में नमस्कार करते हैं अद्वैत योग का कैसा योग है वो आ, ऐसे योग को नमस्कार किया जाता है कैसा है तन नमस्कार चौधरी की टिप्पणी में कहा अद्वैत दर्शन योग नमस्कार जो अद्वैत दर्शन अद्वेद्वे का संबंध होगा जहाँ उसको कहना अद्वैत दर्शन का योग जहाँ है संबंध है उसको नमस्कार करें दृदय कारिका में बोलते कारिका है म्यह बई नाम ये प्रसिद्ध है ये दोनों निपाद हैं, प्रसिद्ध अर्थ में है अस्पर्श एक अस्पर्श नाम का योग है जिसमें किसी के साथ संबंध नहीं होता दृश्य तीन स्पर्श संबंध संबंध रहित योग है ये जब अकेला होगा अद्वैत होगा संबंध रहित हो जाता है वियोग योग योग नाम दिया गया योग कहते हैं इसको भी योग, ये योग बोल हैं आये तो यह सब वियोग जितने संबंध है समाप्त करना है देहा संबंध समाप्त करना है स्पर्श योगों है। में योग। पर, योग का नाम प्रसिद्धि है वेदांत में स्पर्श योग क्या होता है संबंध करने वाले द्वैत द्वैत होता है परस और अद्वैत होता है स्पर्श योग ऐसा है ये क्या ऐसा दर्शन है ये ऐसा योग है जिसमें कोई नहीं हम हो जाए ऐसा दर्शन है ये अभी तो बहुत साथ में बहुत लेके चल रहे हैं यहां गिरने लगेंगे तो जितना मुश्किल पड़ेगा इतने हम लेके चल रहे हैं अभी पर्श योग है अस्पर्श योग नहीं अस्पर्श योग हो गई नाम सर्वसत्य सुखों का प्राणी मात्र के सत्युम प्राणी नाम जितने भी प्राणी है प्राणी मात्र के सुख देने वाला है ये अगर अद्वैत में कोई भी पहुंचेगा तो उसको कष्ट होगा नहीं द्वितीय भाई भगवती सर्वसत्य सुख संपूर्ण प्राणी मात्र के लिए सुखकर है ये योग ऐसे योग है और दूसरी बात केवल सुख देना ही नहीं हितकर भी है सुखकर भी है हमारे विषय ऐसे होते हैं कुछ लौकिक विषय वैतिक विषय सुख तो देते हैं हित नहीं होते है। जैसे मिर्ची आदि हम खाते हैं लगता है चटपटा अच्छा लगता है किंतु तो हितकर नहीं है कुछ कौड़ी दवाई होती है हितकर तो है सुखकर नहीं खाने में परेशानी है हितकर तो है वो किंतु तो सुखकर नहीं है ये दोनों नहीं है ऐसी स्थिति का योग है सुख कर भी है हित कर भी है भविष्य में हित तो होगा जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएंगे और अकेले हो जाएंगे तो किसी से भय नहीं होगा दुख भी नहीं होगा सुख देने वाला भी है हित करने वाला भी है दोनों है ऐसा योग है जिसका नाम है स्पर्श योग संबंध रहित तो हो जाना यही स्पर्श योग है अद्वैत ऐसा योग है स्पर्श योग हो गई नाम सर्वसुखो हिता भाई और नाम ये प्रसिद्ध प्रसिद्धि दिखाने के लिए निपात लगा दिया दो अब लगा दिया है अस्पर्श योग कैसा है संपूर्ण प्राणी मात्र के लिए सुख देने वाले हैं और हित करने वाला है ऐसा योग है और दूसरी बात अविवाद किसी के साथ इसका विवाद नहीं है देखो द्वैतवादी को दो कहना हो तो कहा से शुरू करना पड़ेगा एक से चलेगा तो दो बनेगा ऐसे दो नहीं बनेगा उनको भी अद्वैत चाहिए द्वैत सिद्ध करने के लिए भी अद्वैत की जरूरत है किसी के साथ झगड़ा ही नहीं इसका अविवाद विवाद रही है। यह एक तो अकेले होने पर विवाद नहीं होगा दूसरी बात द्वैतवादी के साथ भी विवाद नहीं इसका उनको भी जब द्वैत बोलना हो तो पहले अद्वैत होगा तो द्वैत बनेगा नहीं तो नहीं बनेगा एक होगा तो अनेक बन सकता है एक के बिना अनेक नहीं हो पाएगा अविवाद विवाद रही तो दूसरी बात अविरोध दस किसी के साथ विरोध भी नहीं इसका है। कोई विरोध नहीं इसका है। नहीं। कोई विरोध नहीं है द्वैत में विरोध है आगे दिखाएंगे कैसे विरोध होता है सांख्यों का और नई आयुगों का विरोध दिखाएंगे किंतु अपने अपने पक्ष सिद्ध करने चलते हैं वो किन्तु अद्वैत की स्थिति करके छोड़ते हैं ऐसी स्थिति आज आती है ऐसी स्थिति होगी अविरोध दस देश शास्त्र के द्वारा जिसका ऐसे योग का उपदेश हुआ है ऐसे योग का उपदेश हुआ है कम में हम ऐसे योग को भी मैं नमस्कार करता हूं शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित जो योग है अद्वैत योग शिवम शांतम अद्वैतम इत्यादि शास्त्रों के द्वारा जो बताया गया योग है उस योग को भी मैं नमस्कार करता हूं ऐसा योग है योग माने स्पर्श योग है कोई संबंध नहीं मिल रहा है अभाव रूपी योग है वियोग रूपी योग है ऐसे योग को भी नमस्कार करता हूं ये तन तो हो गया आगे ठीक में कहते हैं श्लोक से तात्पर्य में कारिका का जो तात्पर्य पहले, पहले बताते हैं पदसा व्याख्या बाद में करेंगे तात्पर्य कहते हैं तो अधुना करके बोलते हैं अधुना अद्वैत दर्शन योग से नमस्कार अब पहले तो आचार्य के नमस्कार हो गए परमात्मा रूप से उसके बाद अद्वैतीय कारिका में अद्वैत दर्शन योग जो अद्वैत दर्शन योग है योग रूपी योग है अद्वैत दर्शन जाने पर सबका वियोग हो जाएगा अद्वैत ज्ञान में कोई नहीं रहेगा ऐसा योग है ऐसे योग को भी नमस्कार करते हैं क्यों तत्स्तुत है उसकी प्रशंसा की कैसा योग है देखो तो सब प्राणी मात्र के लिए हित कर है और सुखकर भी है सबके लिए सुख देने वाला भी हित देने वाला किसी के साथ विवाद नहीं है किसी के साथ विरोध नहीं है ऐसा योग है, है। कैसे कैसे आप ये दिखाएंगे भाष्य टीका में दिखाएंगे हित कैसे हितकर है कैसे सुखर है विवाद क्यों नहीं है विरुद्ध क्यों नहीं है चारों बातों दिखाएंगे ऐसा योग है अविवाद और अविरुद्ध इत्यादि कहा था अधूना अद्वैत दर्शन योग नमस्कारस्त कहा अब अद्वैत दर्शन योग का नमस्कार करते हैं उसकी प्रशंसा के लिए स्तुति के लिए ये स्पर्श योग नहीं है स्पर्श योग है द्वैत संबंध नहीं है द्वैत संबंध का अभाव वाला है स्पर्श योग है या किसी के साथ अछूत हो जाता अलग हो जाता ऐसा है अभी तो छूत है बहुत सारे के में बैठा हुआ है ऐसा योग है टिप्पणी थी एक नंबर की अदुना मैं उपदेष नमस्कार अब पहले उपदेशक को नमस्कार किया पूर्वकारी में अब उसके अनंतर इस योग का भी नमस्कार करना है ये कहते देखो स्पर्श योग का स्पर्श दिखा मुझे लगे परसन संबंध द्वैत योग जो होता है वो संबंध होता, होता है एक दूसरे का संबंध होता है पर्सन परशा, कुछ अर्थ संबंध है को नश्य पर्स नहीं है जिसमें संबंध नहीं जिसमें अकेला होने पर संबंध नहीं होगा न विद्यते य जिसके संबंध नहीं है पर्स नहीं है योग जिस योग का ऐसा है कोई संबंध नहीं है ऐसा योग तो केवल किसी के साथ भी नहीं है संबंध नहीं है जिस योग का उसको कदाचित अभी कभी भी और किसी के साथ कभी हो कभी ना हो ऐसा नहीं कभी भी नहीं है किसी के साथ भी नहीं संबंध सो स्पर्श योग का उसी को कहा स्पर्श योग कर कहा माने क्या है ब्रह्म स्वभाव है वो ब्रह्म स्वभाव में पहुंचना रूपी योग है आत्मभाव में पहुंचना योग है ऐसा योग है ब्रह्म स्वभाव है जो स्पर्श योग तो ब्रह्म का स्वरूप ही है स्थिति में कोई कष्ट नहीं होता बई नाम इति विदाम स्पर्श योगव प्रसिद्ध करता है कहते बई और नाम दो दिया है स्पर्श भाई नाम हम स्पर्शो भाव बई और नाम ये दोनों के दोनों क्यों दिया ब्रह्म विदाम स्पर्श इत्येवं प्रसिद्ध यही कहा दो दीपाद यही बता दें ब्रह्मवेताओं में ये योग का प्रसिद्ध है वैश्यक लोगों के पास ये योग प्रसिद्ध नहीं है तो होंगे उनमें प्रसिद्ध है ऐसा योग है स्पर्श योग वो लोग जानते हैं इस योग के बारे में ब्रह्म विधान ब्रह्मविद्ताओं के ब्रह्मविद्याओं में प्रसिद्धि है ये योग कहा दो नंबर की टिप्पणी थी एवं ना निरोध समाधि रूप एवं कृत्यम यह समझना है कि पातंजल योग वाला यह नहीं समझना वो केवल निरोध के माध्यम से रोकना है वहां क्योंकि तो ब्रह्म भाव में पहुंचना है ये भेद है उनके समाधि हमारी समाधि वहां तो यम नियमा आदि के माध्यम से रोकना है जो रोका जाता है उसका अलवा फिर उछलेगा हो ऐसा नहीं है न निरोध समाधि रूप है कृत्यम यही यहाँ समझना है कि निरोध समाधि स्वरूप नहीं है इतना मात्र नहीं है निरोध तो करके गया है वो क्यों निरोध मात्र नहीं है ब्रह्म भाव में पहुंचना है ये रूप आत्माभाव में पहुंचना है ऐसा समझना ये कहा आगे कहते हैं सच सर्वसत्व सुखो भवती है सर्वसत्व सुख ऐसा है वो जो योग है स्पर्श योग कैसा है संपूर्ण प्राणी मात्र के लिए सुखकर है किसी के लिए सुख देता हो किसी को नहीं देता हो ऐसा नहीं सबके लिए सुखकर है कैसा है दिखाते हैं दोनों भगवती कश्चित अत्यंत ये जो कोमा है ना भगवती के आगे दे दिया सर्व सुख में देना चाहिए आगे भगवती कश्चित अलग है आगे के लिए भगवती कश्चित अत्यंत सुख साधन विशिष्ट दुख रूप यथात कोई वस्तु तो ऐसा होता है अत्यंत सुख के साधन होता है फिर भी दुखरूप होता है जैसे तप तपस्या करना उस समय तो कष्ट है ना सुख नहीं होता किंतु सुख का साधन है भविष्य में सुख मिलेगा ऐसा होता है संसार में ऐसे पदार्थ है भवती कष्ट कोई ऐसा विषय होता है अत्यंत सुख साधन विश्व अत्यंत सुख के साधन से युक्त होने पर भी भविष्य के लिए बहुत सुख देने वाला है फिर भी वर्तमान में दुख देता है कष्टो अभी दुख रूप अभी तो दुख स्वरूप है तब करना कोई कठिन सरल नहीं होता कठिन होता है यथा तप जैसे तब होता अयम तो न था यह तब जैसा भी नहीं है ये तो साधन करने में सरल है और भविष्य में सरल है सुख है अभी भी कोई कठिन नहीं है दूसरे को लेने में कष्ट होता है अपने आप तो में रहने में क्या कष्ट होना किसी कष्ट होता है कोई कष्ट नहीं ऐसा ही होगा तो दूसरे के साथ संबंध करने में कष्ट होगा दूसरा चाहिए तभी तो संबंध कर पाएंगे या किसी की आवश्यकता है सुख साधन विशिष्टो दुख रूप यथा तप काम साधन विशिष्ट सुख साधन उत्कृष्ट सुख साधन सुख के साधन रूप से उत्कृष्ट है अच्छा है वो तब अच्छे बात है किंतु तो वर्तमान दुख है कि वर्तमान तो दुख भी नहीं अस्पर्श योग ऐसा है एक तो न तथा ये तो ऐसा नहीं है वर्तमान भी अच्छा है भविष्य भी अच्छा है ये योग ऐसा योग है स्पर्श योग किम तरी फिर क्या सर्वसत्वा नाम सुखा सभी प्राणी मात्र को सुख देने वाला है सुख देने वाला है तथा यह भवती उसी प्रकार यह भवती कश्चित विषय उपभोग सुखो नही था कुछ विषयों का भोग करते हैं हम जैसे मिर्ची आदि का उपभोग करते हैं अच्छा लगता है किंतु तो हित करने वाला नहीं है वर्तमान सुख है भविष्य कष्ट है कुछ तो वर्तमान में कष्ट है भविष्य में सुख है जैसे तप होता है ऐसे पदार्थ है और कुछ पदार्थ उपभोग काल में तो सुख देंगे किंतु तो भविष्य उसका खराब है ऐसे भी विषय हैं, किंतु तो यह ऐसा भी नहीं इसका भविष्य भी खराब नहीं होने वाला दोनों के दो ऐसा हित भी है एक आधी तथा यह भगवत ही कश्चित विषय उपभोग कर सुख नहीं था कोई विषय ऐसे हैं, सुखकर कर को होते हैं किंतु हितकर नहीं होते ऐसे विषय हैं संसार में किंतु अयम तो सुखो ही था यह तो ऐसा है स्पर्श योग ऐसा है सुखकर भी है हितकर भी है दोनों के दोनों क्यों नित्य प्रचलित स्वभाव कहते हैं निरंतर एक रूप रहता है प्रचलित स्वभाव नहीं है चलाए नहीं है हमेशा सुखरूपी है हमेशा हित रूपी है उसको प्रचलित नहीं होता स्वभाव इधर उधर नहीं होता एक स्पर्श युग ऐसा युग है और भी है उसका विशेषण अभिवाद है उसको बोलते हैं कहीं जब अभिवाद हो अभिवाद है कोई विरोध नहीं होता जब दो होंगे तो विरोध बोलेंगे पूरे पक्ष सिद्धांत बनेंगे कोई नहीं और हम ही होंगे तो कहा विवाद रहेगा अभिवाद मैंने विरुद्ध बदनाम विवाद जो विरुद्ध बोल है पक्ष प्रतिपक्ष होकर के बोलने का होता है उस समय विवाद कहते हैं विरुद्ध कहते हैं विरुद्ध वनम विवाद पक्ष प्रतिपक्ष परिकर है ना यशमिन जिसमें ऐसा होता हो पक्ष और प्रतिपक्ष बन करके पूर्व पक्ष सिद्धांत बन करके जहां लड़ाई होती है उसको विवाद बोलते हैं यशमिन नबीते थे जिसमें ये नहीं है दोनों नहीं है क्यों अकेले में कोई विवाद नहीं होता ऐसा है यशमिन अविवाद ये योग ऐसा है स्पर्श योग अविवाद रूपी योग इसलिए नमस्कार करना उसको अभिवाद अकमात क्यों कहा यह तो अविरुद्ध विरुद्ध भी नहीं किसी के साथ इसका अविरुद्ध यह ईदृश योग उद्देश्यता उपदेशता ऐसा योग जो वेदांतों में उपदेश है उपदेश हुआ शास्त्र उपदिष्टा तम नमाम हम प्रणाम उस, उस योग को मैं नमस्कार करता हूं उसी योग को मैं नमस्कार करता हूं ये कहा तस्य स्तुति तत्साधने से उप प्रवृत्ति कहते योग की स्तुति कर दिया तो उसकी स्तुति कहा उपयुक्त तो होगा उसके साधन में उस योग में जाने के जो साधन होगा उसके लिए उपयुक्त तो होगा प्रवृति होगी लोगों की ऐसा योग सुनने पर आम, उनके प्रवृत्ति योगी उनके साधन में इसके लिए तत्स्तुति तत्व स्तुति उस योग की यहां स्तुति की जा रही है स्पर्श योग की तत्साधने से उस योग के जो साधन हो गए योग में जाने का जो रास्ता होगा उसमें प्रवृत्ति हो लोगों के इसके लिए स्तुति किया साध्य की जो स्तुति करते हैं साधन में प्रवृत्ति कराने के लिए यही तात्पर्य होता है तब साधन तत्साधन सुवृत्त उसके साधन उस योग के साधन में प्रवृत्ति लोगों का हो इसके लिए उपयुक्त तो होगा कहा चार पांच की टिप्पणी चार में कहते हैं तत्साधन सुशन योग प्राप्ति साधन सुशन के रूपी जो योग है उसके प्राप्ति के जो साधन है कौन है सर्वण आदि में प्रवृत्ति हो इसके लिए स्पर्श योग की स्तुति करते हैं श्रवण मनन ध्यासन उसमें प्रवृत्ति होगी लोगों की स्पर्श योग में जाने के लिए ही रास्ता है वेदांत श्रवण मनन निध्यासन के माध्यम से पहुंचना है उसे प्रवृत्ति हो लोगों की इसलिए कहा प्रशंसा करते हैं कहा पांच में कहा की कौन किन की प्रवृत्ति होगी उनके साथ में अधिकारियों की जो स्पर्श योग में जाना चाहते हैं उनकी इच्छुक जो अधिकारी हैं उनके लिए परस योग में जाने वाले के लिए साधन नहीं होगा ये जो स्पर्शयोग में जाना चाहते हैं उनके लिए साधन होगा अधिकारी प्रवृत्ति उपयोग मानी मुमुक्षों की प्रवृत्ति उसकी स्तुति के उपयुक्त है उपयोग है स्पर्शयोग की जो स्तुति प्रशंसा करते हैं मुमुक्षों की प्रवृत्ति होगी उसके साधन में इसके लिए अधिकारी मुमुक्ष होते हैं इसमें जाने के लिए कहा हाँ समय एक कहते हैं संप्रति अक्षराणी व्याकुर स्पर्श योग शब्द व्या कर दे और कारिका के शब्दावली के व्याख्या करते हुए स्पर्श योग शब्द को व्याख्या करते हैं स्पर्श का अर्थ क्या होता है उसकी व्याख्या करते हैं परसनम परशा इत्यादि का धातु से क्या गाय प्रत्यय जो किया हुआ है खाव में है कहते लूट दिखा करके बोला भावे सूत्र से गाय होता है तो गाय जो हुआ है परसनम करके दिया माने धातु से ल्यूड करेंगे तो परसन मन भाव में है वो तो उसी अर्थ में यहां पर थाप एक बना दिया घाय प्रत्य लगाया है ये बोल रहे हैं परसनम परस भाषण में कहा था परसनम पर माने संबंध परसनम परस परस का अर्थ संबंध न विद्यते जिसमें संबंध नहीं है संयोग का वियोग कहा ना गीता में भी कहा तम विद्या योग बोल देते हैं भाई होना है सबसे वियोग होगा योग नाम दे दिया योग रूप योग आई अस्पर्श परसन परसा कहते हैं संबंध को कृष्ण संपर्क धातु है संपर्क करने अपने उसके धातु न विद्यते यश जिसमें संबंध न हो पर्श न हो उसको कहा योग्य के कभी भी न हो किसी से भी न हो ऐसा तीनों कालो में संबंधन हो जिस योग का पर्सन हो किसी के साथ और किसी के साथ भी न हो उसको कहते हैं स्पर्श योग ब्रह्म स्वभाव इत्यादि कहा था है योगस्य अन्य संबंध भावात कथम स्पर्शत्व आशंका है देखो तो विशेषण जब लगाया जाता है संभव व्यविचाराभ्या सद विशेषण न शीते न चोष्ण बनी क्वापेष्य ऐसा आज है कहीं संभव हो कहीं व्यविचार हो उस स्थिति में विशेषण सार्थक होता है माना ये योग कहीं पर्स करता हो कहीं नहीं करता हो कहीं व्यविचार होता हो पर्श नहीं करता हो और कहीं करता हो तब इसमें पर्श विशेषण सार्थक होता है जैसे नीलोत्पल बोलते हैं विशेषण लगाते हैं नील उत्पल का विशेषण नील लगाते हैं को नील जो है रक्त कमल में व्यविचार कर जाता है और नील कमल में संभव है इसलिए विशेषण बनता है तो ये पर्स कहीं वे विचार हो योग के साथ कहीं ना हो तब तो होता तो व्यविचार करता ही नहीं है केवल संभव ही संभव में कभी भी विशेषण नहीं बनता और वे विचार हो तब भी विशेषण नहीं बनता कोई उष्णम बननी में आना या नहीं बोलेगा अग्नि का विशेषण उष्णता नहीं लगाएगा क्यों संभव ही संभव है अग्नि गर्म होती है उसके लिए विश्लेषण की आवश्यकता नहीं अथवा शीतम बनी आना ऐसा ही नहीं बोलेगा क्यों अग्निशीत होती नहीं है न बनेगा विशेषण अग्नि का न उष्ण बनेगा इसी प्रकार पर्स विशेषण कैसे बना दिया ये की शंका है, काम है। ये काम कह रहे योग से अन्य संबंध प्रसंग अभाव यदि अन्य संबंध का प्रसंग होता तब तो यहाँ पर पर्स विशेषण लगाना संभव था अन्य कोई संबंध होता उसके साथ योग के साथ में पर्स नहीं तो दूसरा संबंध होता तो विशेषण पर्स लगाना ठीक था जैसे कंवल में रक्त का संबंध है होता है इसलिए नील विशेषण सार्थक होता है अन्य के साथ संबंध होने की संभावना विशेषण लगाया जाता है पृथक करने के लिए इसी प्रकार यहां इस योग में तो अन्य संबंध है ही नहीं तो फिर यहां विशेषण क्यों लगाया स्पर्श विशेषण क्यों ये पूर्वाजी की शंका है योग स्पर्श योग कहा आपने योग का विशेषण स्पर्श लगाया हुआ है विशेषण क्यों योग्य सम्बन्ध प्रसंगा भाव अन्य के संबंध हो सकता किसी के साथ संभव ही संभव है तो फिर विशेषण क्यों कथम स्पर्शत्व स्पर्श विशेषा कथम शंका हो गई इसको उत्तर में कहते हैं ब्रह्म स्वभाव एवं इत्यादि वो भाई ब्रह्म स्वभाव मात्र है ये बताने के के कहना चाहते हैं छत की टिप्पणी है निरोध समाधि में एवं यो योगम मत्व संगत पूर्वादि की शंका यहां ये है पतंजलि योग के माध्यम से निरोध समाधि है उसके माध्यम से शंका है जब उस स्थिति में पहुंचेगा तो संबंध नहीं होगा मैंने प्रकृति से जब अलग हो जाएगा उसका हाल में संबंध नहीं होगा ये बोलना चाह रहा हूँ निरोध समाधि माने योग पतंजलि योग के माध्यम से जो समाधि है निरोध समाधि है और वेदांत की समाधि जो है सहस समाधि मान ब्रह्म रूप में पहुंचना यह समाधि है निरोध समाधि में योग योग शब्द का अर्थ है निरोध समाधि योग है चित्तवृत्ति निरोध समाधि क्यों उन्होंने ये समझ कर शंका की है इसलिए योग तो किसी के साथ संबंध करता ही नहीं मारा समाजी अवस्था में कहा संबंध होगा ऐसा कहने पर कहा ब्रह्म भाव के लिए कहा कहा सात कहाषेधनम स्पर्शत्व माने पर्स निषेधनम ये कहा निपातर अर्थम कथा यदि दो निपात है वही और नाम अस्पर्श बै नाम स्पर्श योग नाम बी और नाम दो निपात माने अभ्य है दोनों इसका अर्थ करते हैं बताते हैं इति ब्रह्मविदाम स्पर्श योग ब्रह्मवे में ये स्पर्श योग प्रसिद्ध है ये, ये, है। ये भाई ना, भाई और नाम प्रसिद्धि बता रहे हैं ब्रह्मवेताओं की यहां प्रसिद्धि आई है इसको स्पर्श योग करके बोलते हैं वो लोग कौन ब्रह्मवे लोग अन्यत्र प्रसिद्धि नहीं ये बात ये बता रहे ठीक है स्पर्श योग कैसा है विशेषण उसके सर्वसत्व सुख सर्वसत्व हित अभिवाद अभिरोक्त इत्या चार विशेषण का स्पर्श होगा कथे सर्वेशा सत्वा नाम देह भ्रता सुख हेती व्युत्पत्तिया सर्वेशा सत्वा नाम देह भ्रता सुखी सुख सबको सुख देता है इसलिए उसको सुख कहा सुख देने वाला है इस व्युत्पत्ति से सुख हेतु ब्रह्म स्वभाव से सुख विशेष सुख का कारण ब्रह्म होता है ब्रह्म भाव जाने पर ही सुख मिलता है नाल पे सुखम अस्थित योग पे सुखमस्ती और ब्रह्मा, इस विपत्ति के द्वारा सुख का कारण जो तो ब्रह्म स्वभाव है उसी का सुख विशेषण है ब्रह्म है सच इत्यादि कहा था सच सर्व सत्य सुखो सुख ये तो वो ब्रह्म स्वभावे विवक्षितम विशेषम दर्शन सुख कारण है ब्रह्म स्वभाव वैसे होने पर भी विवक्षित यहाँ विशेष क्या है उसको दिखाते हैं आठ की टिप्पणी में कहा लौकिक सुख हेतु अपेक्षा विशेष विशेष क्या है लौकिक सुख जैसा ऐसा सुख नहीं हुआ लौकिक सुख जैसा नहीं है एक अलौकिक सुख है ये दिखाना चाहते, चाहते हैं। भवती करके कहा भवती कश्चित अत्यंत सुख साधन विशिष्टों की दुख रूपाय। सुख के साधन तो होता है कोई वस्तु जैसे तप है सुख का साधन है भविष्य में सुख देगा किन्तु तो वर्तमान में दुख है ये वर्धमान में दुख भी नहीं है त्यागना सरल होता है दूसरे के ग्रहण करना संबंध बनाना कठिन होता है त्यागना सरल है हम स्वतंत्र होते हैं त्याग सुख होता है स्पर्श मन या संबंध करना कठिन है वह दुख होगा तो विशेषण से तात्पर्य अगर सर्व सुख सर्व सत्ता कहाता है हित भी विशेषण है वो सबको हित करने वाला भी है सबको सुख देने वाला भी है हित करने वाला भी प्राणी बाधर ले कहाता है हित विशेषण का तात्पर्य तथा यह कुछ ऐसे वस्तु होते हैं तथा यह है भवती कश्चित विषय उपभोग सुखो नित कोई विषय का भोग ऐसा होता है सुख कर तो होता है भोग देखिए हित कर नहीं होगा पथ्य नहीं होगा अयम तो, तो सुखो हित ये जो स्पर्श योग है ये तो सुख देने वाला भी हित करने वाला भी दोनों है वर्तमान में भी हित करेगा हित भी करता है सुख भी देता है है ये कहा ठीक मैं कहता हूं सुख हेतु तो ब्रह्म स्वभाव विवक्षित है तथा तस् हितत्व हेतु महा वो जो हितकर है यह स्पर्श योग हितकर है इसमें हेतु बता दिया नित्य करके बोला नित्य नित्यम अप्रचलित स्वभाव वो नित्य है कभी भी चलाए नहीं होता अपने एक रस रहता है दूसरा सुख जो आया गया आया गया ऐसा सुख होता है इसमें ऐसा नहीं है भी उसी को उसे स्पर्श का और एक विशेषण है क्या है किंच का अद आगे विशेषण देते हैं किंच अभिवाद अभिवाद माने विरुद्ध बदनम विवाद विवाद का अर्थ होगा तो विरोधी बोलना एक पक्ष प्रतिपक्ष होकर के लड़ाई करना ये विवाद हो गया विरुद्ध तो विवाद बोलते हैं विरुद्ध बदनम विवाद पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रहणा पक्ष प्रतिपक्ष के माध्यम से जो विरुद्ध बोलना होगा विवाद है इसमें नवी तिथि जिस युग में नहीं है विवाद नहीं है क्यों अद्वैत भाव में जान पर कहा पक्ष और कहा प्रतिपक्ष दोनों नहीं है जो अविवाद है इत्यादि कहा ठीक है हमें कहते हैं त्र हेतु प्रश्न पूर्व कहा अविवाद में हेतु बताते हैं प्रश्न पूर्वक हेतु देते हैं कहा तत्र हे तुम नौकी टिप्पणी तत्र मैंने विवादा भावे अविवाद बोल दिया विवाद का भाव उसमें पुरवादी बोलता है पूछता है कारण पूछता है अकस्मात करके किया क्यों माने ये अविवाद है विरोध नहीं इसलिए अविवाद है उसका अविवाद सिद्धि के लिए अविरुद्ध विशेषण है कहा यह तो अविरुद्ध यह दृश्य योगिता उपदेषता शास्त्र शास्त्र के द्वारा जिसको इस योग किया है उस को नमस्कार करता हूँ कहते हैं आत्म प्रकाशत्वात ब्रह्म स्वभाव से वो तो स्वयं प्रकाश है आत्मतः प्रकाशत्वा आत्मा होता हुआ स्वयं प्रकाश है अन्य प्रकाश की अपेक्षा नहीं उसको अन्य के द्वारा प्रकाशित करने की अपेक्षा नहीं किसी प्रमाण आदि की आवश्यकता नहीं है प्रमाण से वस्तु की प्रकाशित करना होता है जब विवाद में क्या होगा प्रमाण देना पड़ेगा एक दूसरे को प्रमाण के द्वारा प्रकाशित करना होगा आत्मतः स्वयं प्रकाशत्व आत्म प्रकाशत्व वस्तु स्वयं प्रकाश है इसलिए यहां पर विवाद नहीं होता विरोध नहीं होता ये कहा आत्म प्रकाशत्वात् दस की टिप्पणी में कहते हैं आत्मरूपत्व सती स्वयं आपका स्वरूप होता हुआ स्वयं प्रकाशित होता है किसी प्रमाण आदि की अपेक्षा नहीं है अपने लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है अन्य के लिए सिद्धि के लिए प्रमाण आदि की अपेक्षा है इसलिए अविरुद्ध है अविवाद है ये कहा अविरुद्ध इसलिए अविरुद्ध है आत्मस्वभाव होने से ही अविरोद है नशे आत्मप्रकाश तो हो विरुद्ध होती अपना जो प्रकाश होगा स्वयं अपने विषय में किसी भी विरोध नहीं होता तो मैं हूँ कि नहीं हूं ऐसा किसी को भी शंका नहीं होती दूसरे के लिए तो प्रमाण देना पड़ेगा यह है कि नहीं है उसके लिए प्रकाश चाहिए चक्ष चाहिए तब यह है या नहीं है सिद्ध होगा किंतु अपने तो लिए अंधा आए अंधेरा आए तब भी मैं हूं सिद्ध हो जाता है इसके लिए भाई न प्रकाश आदि की अपेक्षा होगी न प्रमाण की अपेक्षा होगी सहकारी कार्य जरूरत नहीं है प्रमाण की भी जरूरत नहीं है अंधेरे पे वो मैं हूं मैं हूं करता रहेगा अंधा आदमी भी बोलेगा मैं हूं देख रहा आपने लिए दूसरे को देख नहीं पा रहा है दूसरे को देखने का प्रमाण नहीं उसके पास अंधे के पास क्योंकि किन्वय का ज्ञान होता है।, है नहीं कश्चित आत्म प्रकाश किसी को भी नहीं होता अपना स्वरूप जो है किसी का विरोध करता ही नहीं अन्य के विषय में तो विरुद्ध हो जाता है कुछ ना कुछ भ्रम भी हो सकता है अपने विषय में किसी को भ्रम भी नहीं होता मैं हूं या नहीं हूं या दूसरे रूपांतर में ऐसा भ्रम भी नहीं होता दूसरे के बारे में होता ऋषि है कभी सर्व रूप में होता है कभी कुछ होता है अपने बारे में ऐसा नहीं होगा आगे कहते हैं यथोक्त योग ज्ञान मार्ग संप्रदाय आगतत्व तो आह ये जो इस प्रकार से बताए गए जो योग मार्ग है ज्ञान मार्ग है ये जो योग मार्ग मे योग जो ज्ञान मार्ग है ये अद्वैत मार्ग है संप्रदाय के द्वारा प्राप्त है कहते हैं ये किसके तरह शास्त्र के द्वारा प्राप्त है योग मार्ग वेदांत शास्त्र में ऐसा चर्चा है इस दिन इस योग की शास्त्र के द्वारा वेद इसका प्रमाण है वैदिक है वैदिक सिद्धांत है ये कहा यथोक्त योग ज्ञान मार्ग से यथोक्त जो बताएगा स्पर्श योग ज्ञान मार्ग है योग मार्ग ज्ञान मार्ग जिसका संप्रदाय आगत संप्रदाय के द्वारा प्राप्त है शास्त्र उपदिष्ट कहा था ना ये उपदिष्टा है किसके द्वारा शास्त्रों के द्वारा मेरे वेद के द्वारा उपदिष्टा है द्वारा अवगत है इसलिए यह ईदृश इत्यादि कहा था यह ईदृशो योग इस प्रकार के जो ज्ञान मार्ग है अद्वैत मार्ग है योग मार्ग स्पर्श योग ऐसा मार्ग देशिता मान उपदिष्ट देशिता पद है उपदिष्ट कर दिया उपलब्धा दिया तो प्रत्यय कर दिया देशिता उपदिष्ट दिशा जै दिया तो देशिता उपदिष्ट बनाया उप शास्त्रेण किसके द्वारा हुआ शास्त्र मैने वेदादी शास्त्रा उपदेश हुआ तम नमाम्य हम प्र नमा मैं उसे नमस्कार करता हूं तम नमस्कार ब्याजेना तस्वीर स्तुति तद उपाय प्रवृत्थम अत्र विवक्षता उस योग के नमस्कार के माध्यम से नमस्कार ना, उस योग के अद्वैत ज्ञान के के है, उसके नमस्कार माध्यम से तस्तुति उसकी प्रशंसा हुई है उस अद्वैत योग का प्रशंसा है प्रशंसा क्या होगा उसकी तुतिक से तद उपाय सो उसके जो साधन है उसमें पहुंचने के साधन हो उपाय होंगे उस स्पर्श रूप में जाने के जो साधन होंगे उसमें उस में वो सर्वणमान निर्ध्यासन जो होना है इसके माध्यम से पहुंचना है वेदांत के सर्वणमान निर्ध्यासन वो साधन में प्रवृत्ति हो श्रोत्र प्रवृत्ति प्रवृत्ति अर्थम श्रोताओं की प्रवृत्ति के लिए यही तात्पर्य उसकी स्तुति करना माना इतनी अच्छी चीजें तो हमें भी चाहिए फिर साधन में लग जाएगा व्यक्ति मुखक्षों की प्रवृत्ति के लिए जो श्रोताओं की प्रवृत्ति अर्थम यह विवक्षिता है इस में विवक्षता है यह हमारे अश्याम कार्य कायाम इस में विवक्षित ही है ये कहा तम नमानी उसी ऊपर में नमस्कार करता हूं नमाने प्रणमा इत्यादि कहा बस समय हो गया है नहीं लगते हैं आदम करृदेवा भद्रम पश्ये माक्ष स्थिरए रंगये स्तुवा